श्रीता शुकुंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय श्री राधा रमण हरि तो गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय अधरम अली गोविन्द जय जय राम नाम हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गो जय जय राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रा हरि गोविंद जय जय जय फुलंदवती हरि लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तम जयति पराष्सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्तम वाग्ममृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम परगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिह तो वाकू तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य अनर्पित चरीचराणतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतौज्ज्वलसा स्वभक्तिश्रिय हरपुरठ सुंदर दुतिक संदीपता सदा हृदय कंदर स्फु तश्यचीनंदन जयताो मौ मंद मतीगति मत्सस्वपदा भुजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ दीव्य वृंदारण्यकद्रुमाध श्रीमदरत्नसमोहासन स्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेस्थाली सीब्यम जै, स्मरा जय मोमन्द मतीर्गति, पंगो मौमती मत्सस्वुज श्री राधाम मदन मोहनौ उल्लव ललनाधरपलव पानोत्तम नौमी सलिमा हल्लीसी वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यूच पत्ता नाम पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सभी चरणारुंद में कुट कुट बंदन पुरस् श्रीमन महाप्रभो आप राधा भाव द्विती से सुवित होकर के श्री के अपूर्व विरह का कभी आस्वादन प्राप्त करते हैं अनुरागणी राधिका कभी विरहिणी राधिका बन जाती हैं और विरहणी राधिका ही कभी उन्मादिनी राधिका बन करके जब अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। तब वे कभी बाह्य दशा में दीनता को धारण करते हुए व्याकुल होकर के ये श्याम की महिमा श्याम के नाम की महिमा उनका स्मरण करने लगती हैं। तो कभी उन्माद की अवस्था में उस उन्माद को शमन करने के लिए श्री हरि नाम ही एक ऐसी औषधि है जो कि विरह रूपी कालकूट विष उसको शमित करने वाली अमृत की वर्ती है विरह के लिए कहा गया कि विरह एक सर्प है भयानक और जो विशैला सर्प होता है उसके सिर के ऊपर काले नाक के ऊपर एक सफेद रेखा होती है कहते हैं वो अमृतवर्ती होती है वो चाहे तो किसी को डस ले और चाहे तो उस अमृत के द्वारा उसे पुनः जीवन प्रदान कर दे तो विरह वह विप से आनंदमय भी है और अपूर्व से दुख रूपी है जो कोट विश्व से अधिक कालकूट विश्व से भी अधिक ज्वाला उत्पन्न करने वाला है और उसके भीतर एक अपूर्व आस्वादन प्राप्त है विरही के जीवन की यात्रा को चलाए रखने के लिए श्री प्रभु ने एक बहुत बड़ी वस्तु उसको प्रदान की है वो है नाम नाम रूपी अमृत के द्वारा वह उस विरह को शांत करते हुए सदा विराजमान रहता है और श्रीराधा ने भी मन में विचार करती हैं कि आह यदि प्यारे का नाम मेरे पास में नहीं होता तो कैसे मैं जीवन धारण करती इस गिर की अवस्था में और उसी अवस्था में श्री किशोरी जो कह रही हैं के चेतो दर्पण आर्जनम भव महादावाद निर्वापण श्रेय कैलव चंद्र का वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदा दिवर्धनम पूर्णास्वादन सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन अद्भुत होकर के विराजमान है विजयते कल के कथा प्रसंग में ये कराए कि श्री कृष्ण संकीर्तन अपूर्व रूप से सर्वोर्ध रूप में विराजमान है मंत्रकम एवं घीयते कह करके श्री कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में प्रकट होते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है और जैसे भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं ऐसे ही भगवान का एक अवतार श्री कृष्ण नाम भी है अतः मंत्र वर्ण कई मंत्र वर्णकई एवं गियते मंत्र के वर्णों के माध्यम से श्री प्रभु का गायन किया जाता है और कृष्ण शब्द के जो वर्ण हैं कृष्ण और न इनके द्वारा उस परतत्व को वेद कहते हैं ब्रह्म सूत्र कहते हैं कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म वो जो परतत्व है वह परतत्व सत्य ज्ञान और अनंत होकर के विराजमान इन वर्णों के द्वारा कृष्ण और न इन दो वर्णों के द्वारा कृष्ण शब्द के द्वारा उसकी सत्यता कृष्ण भू को शब्द है सत्तावाचक पर शब्द है तो वो सत्य है और न माने आनंद वो आनंद रूप होकर के विराजमान जो सत और आनंद है उसमें अपने आप को प्रकाशित करने की भी शक्ति है इसलिए वह कहीं ज्ञान रूप भी है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो ये जो वेद में कहा गया उपनिषद में कहा गया वो इसी मंत्र का यदि एक शब्द में हम अर्थ लेंगे तो अर्थ होगा कृष्ण कृष्ण माने जिसके कारण सबकी सत्ता है जो सबके ज्ञान का मूल आधार है और ना माने जो आनंद रूप है एक शब्द में कहेंगे सदानंद तो मंत्र के वर्णों के द्वारा वेद वेद बे, के जो मंत्र हैं उनके वर्णों के माध्यम से श्री कृष्ण के स्वरूप का शास्त्र वर्णन करते हैं एक ओर तो शास्त्रीय कहते हैं कि उसका कृष्ण नाम है और वो कृष्ण नाम उनके गुणों को भी व्यक्त करता है कि वो सत और आनंद रूप है और दूसरी ओर शास्त्रीय कहते हैं कि यतो वाचो अप्राप्य मनसा सह तो जो कंट्राडिक्टरी जो बात हो रही है विरोधाभास की जो बात हो रही है एक और कह रहे हो कि शब्दों के द्वारा उसका वर्णन किया जाता है और दूसरी ओर भेद कहते हैं कि वो वाणी से परे है तो दोनों बात एक साथ जो है वो इसलिए कहीं संगत है कि यदि कोई वस्तु बहुत बड़ी है जो वर्णन किया गया वो वर्णन पूर्ण नहीं है और उस वर्णन में अभी बहुत सारी संभावनाएं और जुड़ी हैं तो ऐसी स्थिति में कह दिया जाएगा कि हम वर्णन नहीं कर सकते जैसे एक व्यक्ति सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करने के लिए सुमेरु पर्वत को देखने के लिए नापने के लिए निकला परंतु तो वह सुमेरु पर्वत को नहीं नाप सका क्योंकि तो सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है तो बीच में ही लौट करके आ गया तो विशालता के कारण वो ये कहेगा कि मैंने सुमेरु को नहीं देखा अथवा उसने जो वर्णन किया है वो वर्णन सुमेरु के एक बहुत छोटे से भाग का उसने एक वर्णन किया है बहुत सारा भाग अभी वर्णन करने से बाकी रह गया है इसलिए वो कहता है नहीं मैं सुमेरु का वर्णन नहीं कर सकता हूं अथवा उसने जितना डिस्क्रिप्शन दिया है जितना वर्णन किया है वो वर्णन भी ऐसा नहीं है कि रूप में वो कहे कि इसके अलावा और कोई वर्णन हो ही नहीं सकता है इतने से ऐसा भी वो नहीं कह सकता है क्योंकि बहुत सारी जो हैं, वो बहुत सारी ऐसी हैं कि उसके उस वर्णन को ही अनेक तरह से इंटरप्रिटेट इंटरप्रेट किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन उसका उस उसकी ही अपनी बात का बहुत सारी तरह से उसका पुनः निरूपण किया जा सकता है और उसके वर्णन में भी बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो कि अभी अछूते रह गए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा चुका है ऐसी स्थिति में कहने में ये आएगा जो वर्णन किया गया है वो गलत नहीं है वर्णन तो वो किया गया है परंतु तो वो वर्णन पूर्ण है ऐसा नहीं कहा जाएगा और कहने में यही आएगा कि सुमेरु का मैंने दर्शन नहीं किया है मैं सुमेरु का वर्णन नहीं कर सकता हूं ऐसे ही श्री भगवान के जो गुण हैं वो भगवान के गुण उनका पूरी तरह से वर्णन कहीं नहीं किया जा सकता है शास्त्र की एक वृत्ति है कि शास्त्र अंत में उपास्य रूप में श्री कृष्ण नाम को ही स्थापित करते हैं कृष्ण नाम संपूर्ण शास्त्रों के सार होकर के विराजमान जैसे कहीं शास्त्र कहते हैं पुत्र की बड़ी महिमा है और पुत्र की महिमा में, में पुत्रष्टि यज्ञ करने में पुत्र की महिमा का स्थापन करने में शास्त्रों में अनेक अनेक बात कही गई हर जगह कहीं जगह माता पिता की बड़ी महिमा का गायन किया शास्त्रों में कहा है के पिता ही देवता है पिता ही ईश्वर है ऐसी बात कह दी गई अब कोई पिता ईश्वर हो जाए हो सकता है क्या वो तो एक जीव है वो ईश्वर कैसे होगा पंत जैसे कहीं किसी वस्तु की महिमा को स्थापित करने के लिए अर्थवाद के रूप में वस्तु का निरूपण किया गया पंत यथार्थवाद के रूप में तथ्यवाद के रूप में श्री नाम का ही निरूपण होगा तो दो तरह के वेद में वचन आते हैं वेद में एक वचन आते हैं अर्थवाद और दूसरे आते हैं तथ्यवाद श्री हर नाम या है और अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं देवताओं की मेहमा दान की महिमा तीर्थ की महिमा ये सारी जो हैं धाम की बात नहीं करें धाम अलग चीज है तो देवता तीर्थ पुण्य तिथि इनकी महिमा का शास्त्र में जो निरूपण किया गया वो शास्त्र में निरूपण खूब किया गया और उनको खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया अर्थवाद का वहां प्रयोग किया गया अर्थवाद उसे कहते हैं कि भाई जहां पर प्रशंसा समाप्त हो जानी चाहिए उसके आगे भी प्रशंसा की जाए उसका नाम है अर्थवाद इसी तरह से जहां निंदा समाप्त हो जानी चाहिए उससे भी आगे यदि निंदा की जाए तो उसका नाम होगा अर्थवाद तो निंदा प्राशस्त शेषे सती निंदा प्राशास्तर कथनम अर्थवाद अर्थवाद की एक परिभाषा दी कि निंदा और प्रशस्ति ये जहां समाप्त हो जाने चाहिए उसके बाद में भी निंदा और प्रशस्ति का वर्णन करना इसका नाम है अर्थवाद तो शास्त्र में अर्थवाद के बहुत सारे वचन कही गई परंतु उन वचनों का अंत में कर दिया, शास्त्र निश्चित कर देते हैं जैसे पुत्र की महिमा का खूब गायन किया गया बाद में कहा गया, अरे न पति कोई है न पुत्र कोई है न पिता कोई है कुछ भी नहीं है वास्तव में जो उपास्य हैं, वो तो ठाकुर है तो पहले तो इतनी बड़ी महिमा का गायन किया और फिर ऊपर से धक्का दे दिया जाओ कहीं किसी काम के नहीं हो तो तो शास्त्र की एक स्थिति ऐसी है शास्त्र की पद्धति ऐसी है कि वह किसी वस्तु का की, के की श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए गलत वस्तु से उसको बचा करके कहीं सही रास्ते पर लगाने के लिए किसी एक वस्तु की महिमा का ग्रायन करता है फिर उस वस्तु की महिमा का ग्रायन करके फिर उसका निषेध कर देता है तो कर्मकांड -कर्म में पिता की महिमा दान की पुण्य की वृथ की तीर्थ की इनकी महिमाओं का गायन किया गया और गायन करने के बाद में फिर कह दिया इन सबों को हाथ जोड़ दो तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर्भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चौरा ये प्रतिपादन कर देती ऐसे परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन में यही दिखाया कि अन्य वस्तुओं की महिमा का खूब गायन किया गया परंतु अंत में परम विजय वास्तव में वो अर्थ तथ्यवाद नहीं है तथ्यवाद की महिमा और अन्य वस्तुओं की महिमा का जो गायन किया गया वह अर्थवाद ही है इसी तरह से तो आभास होने के कारण अन्य वस्तुओं को कहीं पुरुषार्थ रूप में वर्णन कर दिया गया आभासवाद कभी कभी ऐसा होता है कि जा किसी वस्तु को की महिमा का गायन कर दिया जाता है जैसे खलुदम ख शास्त्र के वचन है सब कुछ ब्रह्म तो से उत्पन्न होने के कारण जगत को ब्रह्म रूप कह दिया गया परंतु जगत को ब्रह्म मानने में तो भाग गर्व हो जाएगा महा पहले ही फंसे हुए और ज्यादा फंस जाएंगे जगत को ब्रह्म मान ले तो भूत तो उनका और टोल्टा और फंसाने वाली बात हो जाएगी इसलिए होने के कारण जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हुई है इसलिए उसकी महिमा का गायन कर दिया गया को यदि ग्रहण किया जाए अर्थवाद को ग्रहण नहीं किया जाए तो अर्थवाद को ग्रहण न करने पर श्री नाम संकीर्तन ही परम विजय थे सर्वोत्तम रूप में विराजमान है और तत्वमसी इत्यादि के द्वारा भी अंशांशी रूप होकर के कभी वस्तु की एक ताक़ा कहीं निरूपण कर दिया गया इस प्रकार श्री कृष्ण नाम गुणारतीत होकर के विराजमान है कृष्ण नाम की प्राप्ति कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की जो प्राप्ति है वो कृष्ण नाम की प्राप्ति तत्वतः कृपा के द्वारा ही होती है यदचया मत कथा गौ जात शुद्ध भक्ति के साथ में एक शब्द जोड़ा हुआ है बिल्कुल नथ्थी किया हुआ है वो है यदच्छा और यदच्छा का तात्पर्य है कि परम स्वतंत्र के नापी संत संग जात भाग्योदयो ये यदच्छा का अर्थ कि परम स्वतंत्र भगवान की कृपा परम स्वतंत्र है श्री नाम की कृपा भी परम स्वतंत्र है वो नाम की कृपा कब प्राप्त होगी यदच्छा से तो नाम परम स्वतंत्र है केना पे तद भक्त कृपा जात भक्त का संघ जात किसी भक्ति के संग से प्राप्त होने पर जो भाग्योदय है उस भाग्योदय का नाम है यदच्छा यदच्छा माने ऐसा भाग्योदय जो किसी संत के संग के द्वारा प्राप्त हुआ है भक्ति सर्वदा सर्वदा यदच्छा से ही प्राप्त होती है किसी संत संग के से प्राप्त होती है संत के हृदय में भगवान विराजमान है और वे संत को बैठे निर्णय देते हैं वे कहते हैं जा इस जीव के ऊपर कृपा कर इस जीव के ऊपर कृपा कर तो ऐसी स्थिति में जो भक्त है वो भक्त संत संग को प्राप्त करके उसके हृदय में बैठी हुई जो भक्ति है वो भक्ति उस संत को प्रेरित करती है और संत को प्रेरित करने पर वो संत जब कृष्ण नाम श्रवण कराते हैं तो कृष्ण नाम स्वण तप कराया जाएगा जबकि कोई भाग्योदय होगा तो संत के हृदय में यदि ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इस जीव का कल्याण हो तो ये कल्याण की अभिलाषा उत्पन्न होना जीव के भाग्य का उदय उसका जैसे फॉर्चून कहीं उदय हो जाएगा उसका सौभाग्य कहीं उदय हो रहा है तो संत के हृदय में कहीं कृपा कृपा ही जीव के सौभाग्य का क्षण है और उस क्षण को प्राप्त करके साधु जो है वो साधु के मुख से कृष्ण नाम निकलेगा और उस कृष्ण नाम के द्वारा हम अपने चिन्मय जो वस्तु है उसको प्राप्त कर लेंगे हर नाम चिन्मय होकर के विराजमान है ये निरूपण किया जा चुका है तो श्रीमद महाप्रभु ने यहां इस श्लोक में चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय चंद्रका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम सर्वात्म स्नप्नम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम में पूरी साधन की पद्धति को भी कहीं स्थापित कर दिया साधन की पूरी पूरी जो पद्धति है वो साधन की पद्धति को भी कहीं स्थापित किया चेतो दर्पण मार्जनम भक्ति का क्रम बताया कि नौ सोपान में या चौदह सोपान में भक्ति की प्राप्ति होती है भक्ति सामने सिंधु में प्रेम प्राप्ति के नौ सोपान बताए गए श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अन्य वृत्ति रुचि आसक्ति भाव और प्रेम ये नौ बताए पंत विश्वा चक्रवर्ती जी ने पांच और जोड़ दिए मैं पांच अंग और जोड़ दिए पांच सोपान और जोड़ दिए उन्होंने श्रद्धा के पहले भी साधु संग और साधु सेवा दो अंग जोड़े और प्रेम की प्राप्ति के बाद में भी दो अंग और जोड़ दिए प्रेम के बाद में कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्यान स्वाद ये दो अंग और जोड़ दिए गए तो नौ में चार जोड़ गए श्रद्धा श्रद्धा से लेकर के और प्रेम तक नौ नौ अंग हैं तो इनमें श्रद्धा के पहले दो अंग और प्रेम के बाद में भी दो अंग दो दो तो बाद में जोड़ दिए साधु संघ और साधु संघ के बाद में साधु सेवा ये दो पहले प्रारंभ में मैं हूं तब जाकर के वास्तव में श्रद्धा उत्पन्न होगी और दो बाद में जोड़ दिए कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण के माधुर्य का अनुभव और बीच में एक और जोड़ा शुद्धा के बाद में जो साधु हुआ उस मुक्ष साधसंग के बाद में भजन की रुचि यह मुक्ष रुचि नहीं है भजन रुचि अलग है तो भजन की रुचि ये एक अंग और जोड़ा ऐसे चौथे जोड़े श्री महाप्रभु के मुख से श्री राधारानी के मुख से अपने आप ही साधकों के लिए शिक्षा की बात भी निकल गई ये शिक्षा में है और महा राधारानी तो प्रेम में प्रलाप में दीनता में कह रही हैं कि हे प्रभु तेरा नाम इतना मीठा है तो फिर तेरे मिठास का क्या ठिकाना ये श्री राधा रानी कृष्ण के गौ का स्मरण करते हुए कह रही है ब्रह्म के जिसका नाम इतना मीठा है सर्वोत्प में परम श्री कृष्ण संकीर्तनम जो नाम इतना मीठा है उसकी संपूर्ण मधुरमा का वेणु माधुर्य रूप माधुरी नीला माधुरी इनका तो कहना ही क्या जब नाम माधुरी इतना है तब रूप माधुरी जो गुण माधुरी है वेणु है और रूप माधुर्य लीला माधुर्य है उसका कहना ही क्या वो अद्भुत ही होगा परंतु श्री राधानी के स्वभाव में विलाप में कहे गए वचन में भी हम जीवों के लिए परम परम शिक्षा की प्राप्ति हो रही है और शिक्षा शास्त्र के जो चार पक्ष हैं वो चारों पक्षों को कहीं इसके माध्यम से जीव श्री राधारानी के उन वचनों के माध्यम से उन शिक्षा के शिक्षण के चार पक्षों को सहल रूप में ही कहीं छू लिया गया और उनका भी उपदेश प्रदान कर दिया गया अध्यापक विद्यार्थी सिलेबस पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं और इसके साथ साथ समाज ये शिक्षा के चार पक्ष हैं और श्री राधारानी का जो प्रलाप है वह प्रलाप कहीं साधक के लिए गुर के लिए पूरे के पूरे भक्त समाज के लिए और उपास्य तत्व की स्थापना के लिए चारों ही दृष्टियों से या कहीं अपूर्ण से शिक्षा प्रदान करने वाला है इसीलिए इसका नाम शिक्षा कह दिया गया शिक्षाष्टक कहने का मतलब है कि शिक्षण के जो चार पक्षे हैं विद्यार्थी अध्यापक पाठ्यक्रम और समाज इसी प्रकार श्री हरिनाम वह साधक के लिए जो उपदेश देने वाले गुरु हैं उन गुरु गुरुजनों के लिए जो शास्त्र जिसका उपदेश दिया जा रहा है वो शास्त्र के सार के रूप में और संपूर्ण समाज का वास्तविक कल्याण करने के रूप में परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन चारों के लिए यह सर्वोत्तम होकर के विराजमान और एक तरह से संपूर्ण वैष्णव धर्म की श्रेष्ठ शिक्षा वह उसके जितने भी पक्ष हो सकते हैं वे सारे पक्ष इन आठ श्लोकों में श्रीमद महाप्रभु के द्वारा अपने आप ही प्रकट होते अब शिक्षण की जो पद्धति है वो शिक्षण की पद्धति स्वाभाविक रूप में ही यहां पर भजन की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति जैसे परम सुख की जो प्राप्ति होगी ज्ञान की प्राप्ति जो होगी उसकी एक पूरी पद्धति को यहां बता दिया गया कि साधु संघ साधु सेवा फिर श्रद्धा फिर पुनः साधुसंग फिर भजन क्रिया के प्रति रुचि फिर भजन क्रिया फिर अनुवृत्ति फिर निष्ठा रुचि आशक्ति भाव प्रेम कृष्ण साक्षात का और कृष्ण माधुर्य का आस्वाद ये चौधे जो है वो चौदह पद्धति सही रूप में ही साधक को प्राप्त हो जाएगी इनमें सात पद्धति जो हैं वे हैं अनिष्ठिक भजन की और सात पद्धति है नैष्ठिक भजन की सात अंग अभी पूरी निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है उसके पहले के साधु संघ साधुसेवा फिर श्रद्धा फिर पुनः साधुसंग फिर रुची, भजन क्रिया की रुचि भजन रुचि फिर भजन क्रिया और ये साथ हो गए नैिक भजन की पद्धति और इसके बाद की जो सात आएंगी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण आविर्भाव और कृष्ण माधुर्य आस्वाद ये सात नैष्ठिक भजन की पद्धति प्राप्त हो जाएंगे। इनमें शिव महाप्रभु के मुख से राजधानी के मुख से महाप्रभु से राजनी के भाव में महाप्रभु गायन कर रहे हैं तो महाप्रभु के मुख से निकला चेतो दर्पण मार्जन इसके द्वारा श्रद्धा के पहले जो तीन अंग हैं साधु संग साधु सेवा और श्रद्धा ये इन तीन का निरूपण किया गया साधु संग होने पर साधुओं का स्वभाव है कि उनके यहां पर भगवत चर्चा के अलावा और कोई दूसरी बात होगी नहीं ये उनका सह स्वभाव है तो अपने आप ही भक्ति का बीज वपन हो जाएगा श्रद्धारूपी जो बीज है उसका बपन हो जाएगा व्यक्ति कहीं चलते चलते उसके कान में कहीं सत्संग पड़ा विचार किया अरे अभी थोड़ा समय है 10 मिनट बैठ लेते हैं क्या हो रहा है गीतर आश्रम में घुस गए तो वहां पर कहीं कृष्ण कथा हो रही है ठाकुर जी के दर्शन किए चलो एक मिनट 10 मिनट बैठ ले अच्छा लगा दूसरे दिन भी गए फिर विचार किया अरे खाली हाथ क्या जाए एक फली ले चलो केला की दो फली ले चलो वो होगी साधु सेवा साधु संघ साधु सेवा दूसरा अंक जब एक दिन भी आया दूसरे दिन भी आया तो संत की एक-एक निगाह पड़ेगी पड़ेगी विचार करेगा अरे ये श्रद्धालु व्यक्ति है और उसके द्वारा कहीं उसकी कृपा के द्वारा यदच्छा के द्वारा श्रद्धा की प्राप्ति साधक के हृदय में कहीं हो जाएगी तो के नापी परम स्वतंत्रों भक्त के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मंगलोदय है वो मंगलोदय प्राप्त हो गया संत के हृदय में कहीं कृपा की भावना उत्पन्न हो जाएगी और कृपा की भावना जैसे ही आई कि आहा श्री किशोरी जो इस जीव के ऊपर अनुग्रह करना चाहती है ये विचार आते ही वह उसकी ओर उन्मुख हो जाएगा और श्रद्धालु उस भक्त के हृदय में भी जो कृपा के कारण श्रद्धा उत्पन्न हुई है उसने थोड़ा सा प्रयास किया कृपा के कारण जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है उस श्रद्धा के द्वारा वह कहीं उसके ऊपर अनुग्रह करने लग जाएगा संत का अनुग्रह भक्त के उस साधक के ऊपर साधक को सहज ही प्राप्त हो जाएगा और उसके द्वारा कहीं साधक के हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा श्रद्धा शब्द का तात्पर्य है श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय केवल विश्वास के नहीं दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वासी नहीं सुदृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वासी नहीं निश्चय सुदृढ़ विश्वास तीन तीन बार बात कही तो श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय केवल विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वासी नहीं सुदृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वासी नहीं निश्चित सुदृढ़ विश्वास इनको वह कहीं प्राप्त कर ले। तो लेगा उत्पन्न हो जाएगी संत ने कृपा करना चाहा, तो संत की कृपा करने पर साधक के हृदय में थोड़ी सी जो प्रवृत्ति थी किंचित स्वतंत्रता के कारण उसने जो साधु का संग किया था वो एकदम दृढ़ हो जाएगा और अब दृढ़ विश्वास हो जाएगा उसका श्रद्धा शब्द का तात्पर्य है शास्त्र में पूर्ण विश्वास उपास्य में पूर्ण विश्वास और साधन में पूर्ण विश्वास शास्त्र जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है शास्त्र कह रहे हैं श्री कृष्ण ही पर तत्व हैं तो उपास्य में पूर्ण विश्वास और शास्त्र ने जो साधन बताए हैं उस साधन में भी पूर्ण विश्वास इसी का नाम है श्रद्धा शास्त्र एक शब्द में कहेंगे तो शास्त्र में पूर्ण विश्वास में तीनों चीज आ गई मानो डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास दवाई के ऊपर भी विश्वास और मैं जो कोर्स ले रहा हूं उस कोर्स के ऊपर भी पूरा विश्वास डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो उस दवाई के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए और उसकी प्रक्रिया जो बताई गई है उस प्रक्रिया के ऊपर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए ये हो गया श्रद्धा तो चेतो दर्पण मार्जनम अविश्वास रूपी कीच, छ अविश्वास रूपी जो चिखनाई चित्तरूपी दर्पण के ऊपर चढ़ी हुई थी श्री नाम भगवान कृपा करेंगे और सबसे पहले चेतोदर्पणा जन्म मानी श्रद्धा की प्राप्ति होगी जो ही श्रद्धा की प्राप्ति हुई विश्वास उत्पन्न हुआ तो जो जो विश्वास अधिक दृढ़ होगा पहले विश्वास होगा फिर सुदृढ़ विश्वास होगा फिर निश्चय सुदृढ़ विश्वास होगा श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय पहले विश्वास फिर दृढ़ विश्वास फिर सुदृढ़ विश्वास फिर निश्चय सुदृढ़ विश्वास एक परत पूछी दूसरी परत पूछी तीसरी परत पूछी और कई लेयर जो ग्रीस की लगी हुई थी उस दर्पण के ऊपर उनको पहुंचने पर जो जो दर्पण अधिक उज्ज्वल होगा जो जो विश्वास ज्यादा होगा क्यों वस्तु की प्रतिबिंब वह भी अधिक उज्ज्वल होकर के सामने आएगा उसमें जो प्रतिम्ब है वो प्रतिबिंब भी सामने आएगा तो ये साधन की एक प्रक्रिया वर्णन कर दी गई आठ जो विशेषण दिए उन आठ विशेषणों में एक विशेषण हुआ सबसे पहला प्रारंभ प्रारंभ हुआ चेतो दर्पण मार्जनम चेतो दर्पण मार में तीन अंग हमने ग्रहण कर लिए साधु संघ पहले तो साधु संघ हो फिर साधु की सेवा हो फिर साधु सेवा होने के साथ में फिर श्रद्धा माने विश्वास नाम में प्रभु में और साधन की पद्धति में यह विश्वास प्राप्त हो तो चेतोदर पर मार्जन तीनों में विश्वास की प्राप्ति हो जाएगी भक्ति में प्रवेश करने के तीन अंग हैं गुरु पादाश्रय तस्मात कृष्ण नामादि शिक्षण और विश्रम भेड़ गुरु सेवा भक्त सामने के चौसठ अंग जहां बताए गए भक्ति के वहां पर गुरु पादाश्रय श्री गुरु की सेवा और कृष्ण नाम इत्यादि की शिक्षा तो ये चेतो दर्पण मार्जन अब दूसरा विशेषण आया भव महादावाग्म निर्वापण भव निर्वापण और दावाग्म निर्वापण तो श्रद्धा के बाद में पुनः साधसंग और साधसंग आकर के पहले संसार की असारता का ज्ञान शास्त्र शुरू में तो पुत्र की महिमा का बड़ा वर्णन कर रहे हैं और बाद में बता रहे हैं कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता इस तरह से शास्त्र वर्णन करेंगे पहले कहेंगे सर्व खोलित ब्रो पहले कहेंगे ये भी मैं वो भी मैं है, है? कि पिता जो है वो ही ईश्वर होकर के विराजमान हैं ऐसे वचन कह दिए जाएंगे फिर कह दिया जाएगा ना न पुत्र है किसी का न पिता किसी का है ऐसे वचन कहीं कह, कह, कह दिए जाएंगे, तो उनका निश्चित कर तो चेतो दर्पण तो जो जो चित्त शुद्ध होता जाएगा त्योतों हो, एक एक निष्ठा को उत्पन्न करके उस निष्ठा को शास्त्र कहीं दूर सरकाते जाएंगे और ये कहते जाएंगे कि यह मुख्य वस्तु नहीं है मुख्य वस्तु इसके आगे है तो तारा अरंधति न्याय के द्वारा धीरे धीरे सूक्ष्म वस्तु जो है उस सूक्ष्म वस्तु का कहीं बोध कराते हुए चले जाएंगे जैसे पहले मोटा सा तारा दिखाया फिर उसके पास में एक छोटा तारा दिखाया फिर उससे भी कहा इसके बगल में भी एक बहुत छोटा सा तारा है उसका नाम ये अरंधुती है पहले दिखाया ये सप्तषि जो है उसका नाम अरंधुति है सात तारे जो दिख रहे हैं फिर कहा नहीं ये सात तारे अरंधुति नहीं है इन इनमें पीछे की जो तीन पूंछ हैं, तीन तारे जो पूंछ के हैं वो पूंछ के तारे ये अनुंधुति है।, है।, है इसमें पीछे उसका नाम अरुति है मैंने देख, अभी अनुधति नहीं देखा है कह रहा है मैंने अनुधति देख लिया अभी ये अनुभूति नहीं है इस तारे के पीछे नीचे एक छोटा सा तारा है उसका नाम अरुंधति है तो ऐसे ही शास्त्र पहले कहीं एक जगह किसी तीर्थ में किसी नाम में किसी वृत्त में निष्ठा उत्पन्न करते हैं फिर बाद में कह देते हैं कि नहीं ये नहीं है मुख्य वस्तु तो आगे जाकर के विराजमान तो चेतो दर्पण तो, तो भवन निर्वापण पहले संसार में कि महिमा दिखाई स्वर्य की महिमा दिखाई और फिर स्वर्य की महिमा का खंडन किया तो भवन निर्वापण और महादार निर्वापण फिर शुद्धा शुद्धा के बाद में साधसंग होने पर संसार के संग धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे साधसंग बढ़ जाएगा और साधसंग होने पर भजन की रुचि जब उत्पन्न हो जाएगी तो भजन की रुचि उत्पन्न होने पर अभी मुख्य रुचि नहीं है यह केवल मैं भजन करूं इस मंत्र को लूं, ये रुचि मात्र उसको उत्पन्न हुई है भजन की रुचि मात्र तो वो उसकी हृदय में रुचि उत्पन्न हुई तो भवनिर्वापण और फिर जो जो वो जायद विद्यार्थी जैसे एक छोटा सा बालक वो स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में जाने के साथ साथ फिर उसे स्कूल अच्छा लगने लगे थोड़ा थोड़ा थो अच्छा लगने लगे तो वो है तो शुद्धा साधसंग होने पर हो जाएंगी तो भाव निर्वापन में रुचि उत्पन्न हुई और दावाग निर्वापन में उसकी अनर्थ जो है वो अनर्थ की भी निवृत्ति हुई तो भाव महादावाग निर्वापरण भाव निर्वापण का तात्पर्य है कि भजन की रुचि उत्पन्न हुई और भजन की रुचि के बाद में दावा निर्वापरण का तात्पर्य है कि उसके हृदय में अब संसार के प्रति कहीं विरक्ति भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी तो अनर्थ निवृत्ति उसकी धीरे धीरे हो जाएंगे अनर्थ जो है वो भजन में चार प्रकार के हैं सुकृतोत्थनर्थ दुष्कृतोत्थन अर्थ अपराधोत्थ अनथ भक्त्युत्थ अनर्थ भक्त्युत्थ भी अनर्थ है एक चौथा अनर्थ सुनर्थ अनथ का तात्पर्य है कि उसने जो पुण्य किए हैं उनका यदि सुख पड़ेगा तो उसके भजन में विलंब हो जाएगा तो यह भी सुकृतो सुकृत भी एक अनर्थ है ओसा डाल रहा है तो सुकृतोत्थनर्थ दुष्कृतोत्थन अर्थ पाप किए हैं तो पाप कहीं उसके भजन में कहीं बाधा डालेंगे परंतु सुकृतो दुष्कृतो मुख्य नहीं है क्योंकि नामाभास मात्र से पाप की निवृत्ति हो जाएगी नाम में वस्तु शक्ति इतनी है कि वो पाप की निवृत्ति कर देंगे और सुकृत वो चाहेगा नहीं भक्ति इतनी मधुर है कि संसार के सुखों से उसका चित्र अपने आप हट जाएगा तो सुकृतो तो थी यदि वो उसने सकाम शुरू शुरू में भजन किया कि मुझे धन लाभ मिल जाए इसलिए मैं भजन कर रहा हूं तो ठीक है उसे मिलेगा अपन तो अंत में उसकी वो जो आसक्ति है वो आसक्ति धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी तो भजन के लिए उसने भोग के लिए जो भजन किया है और भजन को वो एक सुकृत मात्र मान रहा है एक पुण्य मात्र मान रहा है यह भाव उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और फिर भजन में आनंद प्राप्त करने लगेगा तो थे तो नामाभास के द्वारा उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे और सुकृत माने श्री कृष्ण नाम इतने मीठे हैं कि कृष्ण नाम मीठे होने के कारण मुझे भोग की प्राप्ति हो मोक्ष की प्राप्ति हो ये इच्छा भी उसकी धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जाएगी जैसे ध्रुव चले तो थे ये विचार करके अच्छा पिताजी मुझे गोली में नहीं बैठा रहे हैं देखना मैं तुमसे बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा एक ईर्षा लेकर के असूया लेकर के चले थे उत्तान पाद के लिए परंतु जैसे ही नारद जी का दर्शन हुआ नारद जी का दर्शन होते ही इनके वो जो जितनी भी असुईया थी वो जो बासनाएं थी वे वासनाएं अपने आप दूर हो गई पहले तप कर रहे हैं कृष्ण भजन करने के लिए गए हैं गोपाल का भजन करने के लिए गए हैं तो गोपाल के भजन को एक पुण्य कार्य मात्र मान रहे हैं भजन नहीं मान रहे हैं राज्य प्राप्त करना है इसलिए देखना मैं गोपाल जी की भजन करूंगा और पिता से बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा ये भाव लेकर के चले थे परंतु तो जैसे ही नारद जी का दर्शन हुआ संत का दर्शन हुआ वैसे ही इनके हृदय का वो जो सुकृतोत्थ जो अनर्थ था वह दूर हो गया और निर्मल चित्तता उत्पन्न हो गई नारद जी का दर्शन ही संत का दर्शन ही ऐसा है जो चित्त को परम परम कृतकृत कर दे पर यदि नारद जी के प्रति अपराध की भावना नहीं है तो ऐसा होगा देवता लोग तो नित्य नारद जी का दर्शन करते हैं वे देवर्षि हैं। स्वर्ग में तो आना लगाइए परंतु तो देवताओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है क्यों वो देवता मन में कहीं ऊपर से तो नारद जी को खूब हाथ जोड़ेंगे पर मन में विचार करते हैं बोले ऐसे ही बबजिया है यो ड <laughs> यह कहीं हृदय में अनादर की भावना तो अनादर की भावना होने के कारण संत संग करने पर भी नारद जी का प्रभाव देवताओं पर नहीं पड़ा परंतु तो शराब के नशे में डूब करके अफ्सराओं के साथ में यदि गंगा जी में नंगे होकर के भी यदि कोई नहा रहा है नरकू और मनग्रिड नारद जी के प्रति उसके हृदय में अपमान की भावना नहीं है वो तो आपने नशे में टुन्न हैं, उसको कहीं कुछ पता नहीं है कौन आया कौन नहीं कौन आया वो अपने नशे में टुन्न है कौन नारद जी आए कि नहीं आए ऐसे आ, आते हैं आते हैं कोई कौन आया कौन गया उसको पता ही नहीं है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर नारद जी की कृपा हो गई और नारद जी का दर्शन करने मात्र से दर्शन मात्र से ही उसे नारद जी की इच्छा के अनुसार वृक्ष में जन्म प्राप्त तो हो गया और उसके हृदय में भक्ति का संचार हो गया तो कहने का तात्पर्य है कि देवता नित्य दर्शन करते हैं इंद्र नित्य दर्शन करता है इंद्र के हृदय में कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि इंद्र नारद जी का कहीं अपराधी है परंतु नरकु और मृग्रीब ये नशे की स्थिति में भी जिनको अपने वस्त्र का भी होश नहीं है गंगा जी में स्नान कर रहे हैं नग्न स्नान कर रहे हैं कैसे भी जा रहे हैं परंतु तो उनकी दैनीय दशा देख करके संत के हृदय में करुणा उत्पन्न हुआ आई और करुणा उत्पन्न होने के कारण नारद जी की करुणा ने उनके जीवन का कल्याण कर दिया और दूसरे जन्म में उनको वृक्ष की प्राप्ति हुई इंद्र के ऊपर करुणा नारद जी की नहीं है मणिग्री के ऊपर नाराज के कारण करना होगी इंद्र नारद जी का आदर कर नाराजी खूब आशीर्वाद ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आशीर्वाद दे रहे ऊपरी मन से आशीर्वाद दे, दे रहे हैं ऊपरी मन से प्राण कर रहा है ऊपरी मन से आशीर्वाद दे रहे परंतु करना नहीं है परंतु नरकु और को देखकर के नारद जी के हृदय में परम करणा हो गई कि हे प्रभो ये जीव कहां संसार में पड़ा हुआ है संसार के समुद्र में कैसा हुआ चला जा रहा है कब आपकी कृपा होगी और नारद जी के हृदय में उस समय कही करणा उत्पन्न हो गई और शापम दासन एकदम जगा नारद जी शाप देते हुए ये गायन करने लगे क्रोध नहीं है कभी प्रयास करके देखना गुस्सा है उस समय गायन करके देखना <laughs> गायन सर्वदा पीड़ा में होता है गायन जब भी होता है तो हृदय में जब पैथस होगा हृदय में जब करुणा होगी दया होगी तब दिन कहीं व्याकुलता होगी कहीं दुख होगा तो उस दुख में गायन निकलेगा अन्य प्रकार से नहीं नहीं निकलेगा अब स्वीटेस्ट सॉन्ग आर ऑफ़ आवर से थॉट्स तो जहां वेदना है वहां पर गीत निकलेगा नारद जी शापम दासदम जगव गायन कर रहे हैं जगौ गायन कर रहे हैं तो गीत निकलेगा करुणा में तो नारायद जी हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और करुणा उत्पन्न होने पर उस करुणा ने विशेष रूप से ये कार्य किया कि भव महादाग्न निर्वापन ये आदो शुद्धा तथा साधसंग तजन तो तो क्रिया तत्व तो अनर्थ ये अनर्थ की स्थिति प्राप्त हुई तो दो विशेषो में चेतुर्पण मार्जनम और भाव महादावात्म में ये चार जो स्थिति है वो चार सोपानों का श्री महाप्रभु ने वर्णन कर दिया चेतुदर्पण मार्जनम में श्रद्धा सादसंग भजन क्रिया और रुचि ये चेत महाजनम फिर भाव महादावाग्न निर्वापण में भजनक क्रिया और भजन क्रिया के साथ में अनर्थ निवृत्ति भाव निर्वापण में भजन क्रिया और दावाग्नवापण में अनर्थ निवृत्ति ये दो तो श्री हरिणाम ही साक्षात रूप से प्रदान कर देंगे भव महावाग नही चारों प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं सुकृत माने पुण्य से उत्पन्न होने वाले अनर्थ और पाप से उत्पन्न होने वाले अनर्थ दोनों ही बंधन देने वाले हैं एक व्यक्ति सोने की जंजीर पहनता है सोने का कड़ा ब्रासलेट हाथ में पहनता है और एक व्यक्ति लोहे का कि जंजीर उसके हाथ में बांधी जाती है कहा उसको पहनाया जाता है बधे हुए दोनों हैं परंतु जो लोहे से बधा हुआ है उसको कहा जाता है चोर हथकड़ी लगी हुई है और जो सोने से पहने हुए है कहा जाता है ये बड़ा आदमी है धनवान है हुए दोनों ऐसे ही पुण्य का भी बंधन है और पाप का भी बंधन तो सुक्रतोत्त दुष्कृतोत्र तीसरा जो अनर्थ आया तीसरा अनर्थ है अपराधोक्त यह अनर्थ ही प्रधान अपराध अपराधोक्त अनर्थ अपने आप में चार प्रकार के कहीं शास्त्र के प्रति अपराध दूसरा जो अनर्थ है वो अनर्थ है कहीं वैष्णव के प्रति वैष्णव अपराध शास्त्र अपराध वैष्णव अपराध वैष्णव के प्रति अपराध ये दूसरा तीसरा सेवा और चौथा नाम अपराध यह चार अपराध है शास्त्रोत्र अपराध जो है उनके लिए कहीं नाम अपराधों में गिनती की गई कि गुरु गुरु शास्त्र लंघनम शास्त्र का अवलंघन उल्लंघन किया गया है तो फिर शास्त्र कृपा नहीं करेंगे उसमें उसकी निवृत्ति का उपाय यही है कि शास्त्र और शास्त्र का वर्णन करने वाले आचार्य जिनका अपराध हुआ है उनका बंधन किया जाए सर्वश्रेष्ठ शिव विष्णु यह नामाधिक मलम तो शिव का भी अपराध न करे शिव में और विष्णु में जो भेद बुद्धि रख करके शिव के प्रति अपराध की भावना है ये अपराध नाम अपराध बन जाएगा यह केवल उपलक्षण है एक प्रतीक है कि वहां पर शिव का नाम नहीं लिया गया है माने किसी भी देवता का या किसी भी गुरुजन का जो शास्त्र का वर्णन करने वाला है उसका अपराध किया गया या शास्त्र का कहीं अपराध किया गया तो शास्त्र को प्रणाम कर लेंगे हम शिवजी को भी प्रणाम कर लेंगे जो संत हैं उन संत को भी प्रणाम कर लेंगे देवता को भी प्रणाम कर लेंगे देवता के द्वारा हमको शास्त्र मिल रहा है कभी किसी ऋषि के द्वारा शास्त्र मिल रहा है कभी शिवजी जी के द्वारा शास्त्र मिल रहा है कभी शास्त्र के द्वारा भी शास्त्र मिल रहा है शास्त्र को पढ़ करके भी शास्त्र की प्राप्ति हो रही है तो जहां पर हमने अपराध किया है वहां पर ही हम यदि प्रणाम कर लेंगे तो प्रणाम करने पर अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तत्व अनर्थ निवृत्ति चेतु महाराज ने भव महादाप इनमें शास्त्र का अपराध और शास्त्र के अपराध के बाद में महत्व अपराध महत्व अपराध के भीतर देवता का अपराध शिवजी का अपराध और संत का अपराध तीनों अपराध मत अपराध के भीतर कहीं गिर दिए तो की मूर्ति श्री हरिंदेंगे हर अब गुरु जी नाराज हो गए तो भग जा मुझे शकल मत दिखाना तो ये नहीं है कि हम भग जाए जा गुरु गुरुजी बहुत गंभीरता से कह रहे हैं तो वो समय थोड़ी सी दूर सरक जाए कुछ देर के लिए सरक जाए पर गुरुजी का त्याग नहीं किया जाए कि तुमने तो कह दिया तो तुम चले जाओ तो हम चले गए अब कोई बात है क्या तब तो हो गई कृपा तब तो फिर कृपा मिलेगी नहीं गुरुजी तो डाटेंगे भी परंतु तो डाटने से कोई गुरुजी का त्याग थोड़ी हो जाएगा साधक को बिल्कुल वही भाव रखना चाहिए श्रीमद गुरु के प्रति जैसा भाव एक दुग्धंध है स्तंध है किसी बालक का होता है दूध पीते हुए बालक का भाव होता है बालक माँ का स्तन पी रहा है और स्तन पीते पीते कभी काट भी ले बछड़ा जो है वो गाय के थन को चूस रहा है और चूसते चूसते थन को काट भी ले तो ये थोड़ी है गाय उसको लताएगी मारेगी बालक भी ज्यादा उधम कर रहा है तो माँ उसको पीटेगी परंतु तो पीटने पर भी जैसे बालक माँ से ही निपटेगा ऐसे ही श्री गुरुदेव ने हमको डांट भी दिया है तब भी हमारा हमारी स्थिति होनी चाहिए किसी स्तनंद है बालक की तरह से हम गुरु का आश्रय लेकर के ही कहीं विराजमान होंगे तो साधक का यह कर्तव्य है कि वह गुरु का कभी त्याग नहीं करे तो महत अपराध अब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि गुरुजी का एक बार हमने अपराध किया दो बार अपराध किया गुरुजी ने एक बार क्षमा कर दिया हाथ पर जोड़े गुरुजी जी मांग गए फिर दोबारा वही अपराध करने लगे फिर तुम्हारा भी वही अपराध करने लगे और गुरुजी ज्यादा ही नाराज हो जाए तब क्या करें भव महादावाप निर्वापण नर्वा, की व्याख्या चल रही है अपराध निवृत्ति की व्याख्या चल रही है अपराध निवृत्ति कैसे करें बड़ी प्रैक्टिकल बात चल रही है भाव महादार निर्वापण श्री हरि नाम के द्वारा रुचि उत्पन्न होगी रुचि उत्पन्न होने पर संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम होगी भजन में रुचि हो जाएगी ये हो गया भाव निर्वापण और दावाग्न निर्वापण का तात्पर्य है कि अपराध जो है उन अपराधों को भी श्री हरि नाम ही कृपा करके दूर करेंगे अपराध चार प्रकार के सकृतोत्तपराध नि हो जाएंगे इसलिए क्योंकि भजन करने के साथ साथ नाम ग्रहण करने के साथ साथ कुछ ही दिनों में यह बात विचार उत्पन्न हो जाएगा कि अरे ठाकुर से तो बहुत चीज मांगनी चाहिए जो स्थायी हो जो चीज आज है कल नहीं है उसको मांग करके क्या करेंगे तो धीरे धीरे जो सकाम उपासना है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी निष्कांता उत्पन्न हो जाएगी और ये निष्कांता उत्पन्न होने पर फिर भोग मोक्ष की जो इच्छा है वो भोग भोगमोक्ष की इच्छा भी धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी तो यही है भाव महादावाग्नि दावाग्नि जो है वो दावाग्नि उसका निर्वापण हो जाएगा अब यदि अपराध बने हैं तो अपराध में सुकृतोत्त अपराध अपने आप दूर हो जाएंगे क्योंकि निष्कामता आ जाएगी दुष्कृतोत्स अपराध नाम अपने आप ही दूर कर देंगे नामा से भी दुष्कृतोत्थ अपराध जो है वो अपराध दूर हो जाएंगे रहा महात अपराध सुकृतोत्थ माता महत्थ माता अपराध जो है उनका प्रसंग चल रहा है कि यदि गुरु डाटे तब भी हमारी स्थिति यह होनी चाहिए कि हम स्तंभ बालक की तरह से मां के दूध को पीने वाले बालक को मां यद्यप डाट रही है तब परंतु फिर भी बालक मां का त्याग नहीं करता है ऐसे ही हम भगवान का त्याग नहीं करें उस मां का त्याग नहीं करें मन श्री गुरुदेव का हमको त्याग नहीं करना है अब गुरुजी के हम प्रति हमने बार-बार जी बार के अपराध किया है तो ऐसी स्थिति में गुरु ने बहुत गंभीरता से कह दिया कि नहीं मुझे मेरी देरी पर मत चढ़ना मुझे अपना मुंह मत दिखाना तो ऐसी स्थिति में साधक का यह कर्तव्य है कि वो बार बार गुरु जी के पास में पत्रिका लिख करके भेजा एक उपाय गुरु जी आपके बिना मेरा कोई शरण नहीं है मुझे अपना लोग मुझे इस तरह से त्याग नहीं करो आपके बिना मैं बिल्कुल असहाय अनुभव कर रहा हूं कभी का भी गुरु जी नहीं पा रहे तो कहीं किसी साथी के माध्यम से श्री गुरु जी से प्रार्थना करें यदि गुरु जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं करें ना ऐसे व्यक्ति का जो ठाकुर गुरुजी व्यक्ति का रूप से तो बहुत ज्यादा नाराज होंगे नहीं अपने व्यक्तिगत कारणों को लेकर के तो वे जो नाराज होंगे वे नाराज होंगे प्राय भजन कविलना करने पर अधिक नाराज होंगे व्यक्तिगत कारणों से माने भी तो इतने स्वयं परपक्व होंगे कि व्यक्तिगत कारणों को तो वो नहीं लेंगे अपने शरीर के कारणों को लेकर के तो तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं होंगे परंतु हमने इसको भजन के लिए लगाए भजन नहीं करा है इस बात से ही श्री गुरु जी प्राय अधिक नाराज होंगे और यदि बहुत ज्यादा नाराज हैं गुरु जी तो ऐसी स्थिति में और उनने बिल्कुल स्पष्ट ही मना कर दिया है कि नहीं मेरे पास में बिल्कुल यहां आने की जरूरत ही नहीं है मुझसे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में तब जीव श्री नाम भगवान की शरण ग्रहण कर मुझे त्याग कर दिया है गुरुजी जी का मेरी हिम्मत नहीं है अब उनके सामने जाने की इतना अपराधी एक बार नहीं दो बार तीन बार पांच बार मैंने उनके अपराध पर अपराध किए हैं वो महा अपराध किए हैं गुरुजी को मेरी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाती है वे लाल पीले हो जाती है ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं तो हे नाम भगवान अब आप ही मेरी शरण है श्री गुरु जी का हृदय परिवर्तन करें उस समय अवश्य ही नाम भगवान से प्रार्थना करने पर गुरु जी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा नाम भगवान उसको कर देगा अब इसी बीच में मानव एक लीला हो जाती है गुरु जी अंतर्धान हो जाते हैं और गुरु जी ने क्षमा जीव को नहीं किया अब किसके पास में जाए एक समस्या आ जाएगी उस समय जो शिक्षा गुरु है उन शिक्षा गुरु का तो आश्रय गुरु का आश्रय तो रहेगा ही शिक्षा गुरु का तो आश्रय ग्रहण करके रहे और शिक्षा गुरु का आश्रय ग्रहण करते हुए नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करें क्या हाय श्री गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा नहीं मिली हो सकता है या तो शरीर के कष्ट को इस जीवन में भूख करके वो अपराध की हो जाए कभी नहीं होती है तो अगले जन्म में श्री गुरुदेव की कृपा जरूर मिल जाएगी चिंता निकाल चिंता का विष्णा चकुर्ति जी ने यह पद्धति निरूपण की तो चेतो दर्पण मार्जनम भव निर्वापणम और दावाग्न निर्वापणम चेतो दर्पण मार्जनम में शुद्धा साधु पहले साधु फिर साधु सेवा फिर शुद्धा फिर साधु ये में चार चीज की, फिर निर्वापरम में भजन की रुचि हुई भजन की रुचि होने पर फिर जो दावा निर्वापरम भजन की रुचि उत्पन्न हुई तो संसार जो है वो संसार से रुचि की प्राप्त आसक्ति हटी और भजन में रुचि की प्राप्ति हुई फिर दावा निर्वापरम में संसार की आसक्ति दूर हुई यदि कहीं अपराध बने हैं तो चारों प्रकार के अपराध हुए श्री नाम ही दूर कर देंगे सुकृतोत्थ दुष्कृतोत्थ अपराधोत्थ अपराध यदि शास्त्र का बना है तो शास्त्र के प्रार्थना यदि शिवजी का बना है तो शिव विष्णु यही नामाधिकमल हम श्री शिव के चरणों में प्रार्थना कर लेंगे क्या आप वैष्णव हैं हमारे अपराध को दूर करें फिर यदि किसी वैष्णव का बना है तो जिन वैष्णव का अपराध बना है उन वैष्णव के चरणों को पकड़ ले यदि वैष्णव कृपा नहीं करते हैं वैष्णव ज्यादा रेजिड हैं, या गुरु जी भी ज्यादा रेजिड हैं, ऐसी स्थिति में या गुरु जी अंतर्धान हो चुके हैं तब फिर नाम का ही आश्रय ग्रहण करे और जो शिक्षा गुरु है उन शिक्षा गुरु का आश्रय ग्रहण करते हुए साधक रहे उन शिक्षा गुरु की कृपा संतों की कृपा के द्वारा और नाम का जो आश्रय ग्रहण किया तो संतों की सद्भावना और नाम इन दोनों के द्वारा श्री गुरुदेव ने जो क्रोध किया था उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा संतों का जो क्रोध है वह दूध के उफान के समान है आया जरा पानी का छीटा दिया शांत हो जाएगा तो संतों का क्रोध बहुत टिकने वाला नहीं है जल्दी से शांत हो जाए तो गुरु जी बीच में मानो अंतर्धान भी हो गए तब भी गुरुदेव की कृपा हमको मिल जाएगी तो भव नरवापन। अब जहां जैसे ही श्री गुरुदेव की अब ये हुआ संत कृपा। अब एक एक अपराध और रह गया वो अपराध रह गया वो अपराध रह गया सेवा अपराध तीसरा अपराध सेवापराध सेवापराध सेवा जो है वो सेवा अपराध से भी डरने की जरूरत नहीं है सेवा अपराध तो बनेंगे बनेंगे क्यों हमारी तो सीमा है बड़ी छोटी है कहीं ना कहीं सेवा अपराध तो बनेंगे कभी अनसादी में प्रसादी के हाथ लग जाएंगे कभी पवित्रता पवित्रता का ध्यान रहेगा कभी नहीं रहेगा कभी शुचि अशुचि का कहीं ध्यान नहीं रहेगा कभी शास्त्र विरुद्ध जो है उनमें भी कहीं गांव गर्व हो जाएगी एक दूसरे की भोग बनाने में भी जिन चीजों का निषेध किया गया है वे भी कहीं आपस में कहीं मिल मिलमिल जाएंगे एक हाथ हाथ दूसरे हाथ में लग जाए एक वस्तु वस्तु का दूसरी में संपर्क हो जाए, ऐसी स्थिति में कभी ठाकुर को बाएं हाथ से छू लिया कभी ठाकुर जी की सेवा करते करते ऐसा भी हो कि सालग्राम जी गिरधारी गर, हाथ से फिसल भी चाहे तो क्या करोगे फिसल गए तो फिसल गए अब कूद गई तो कूद गई ठाकुर जब क्या करें <laughs> तो उस समय क्या करें तो सेवा प्राप्त तो बनेंगे बनेंगे ठाकुर की एक विशेषता है कि ठाकुर ब्राह्मणों के ऊपर विशेष रूप से कृपा करते हैं इसलिए प्रायः पूजन के कार्य में ब्राह्मण शरीर को ही रखा जाता है अधिक आगे करके क्योंकि तो ब्राह्मण देव होने के कारण ब्राह्मण के द्वारा बने हुए अपराध को ठाकुर प्राय क्षमा कर देते हैं परंतु इसका तात्पर्य ही नहीं कि ब्राह्मण नहीं है तो हम सेवा नहीं करें तो ये ये थोड़ी है अब सेवा खुद भी करेंगे सेवा में अपराध बनेंगे बनेंगे चाहे ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण ना हो अपराध तो किसी से भी बन सकता है एवरेज ह्यूमन वो तो सीधे सीधे वो आते कहीं ना कहीं गलती तो, और बोना बोना <laughs> तो, बोना तो गी। हो ही जाएगी बोन ऑफ फाइड इज बोन तो बोन अफाइड मिस्टेक तो होगी होगी कहीं तो उसको तो बोन ऑफ मान लेना चाहिए उसका उपाय केवल मात्र ये है कि हम ठाकुर को प्रणाम कर दे सेवा करने के बाद में मंदिर से निकल करके या सेवा करते हुए अपराध बना है तो तुरंत ठाकुर को प्रणाम कर लिया जाए प्रणाम करने से सेवा अपराध की निवृत्ति हो जाएगी Yeah. तो सेवा अपराध की निवृत्ति की यह बात परंतु ये, परंत ये चारों प्रकार के जो अपराध हैं चाहे शास्त्र का अपराध हो चाहे महत अपराध हो और चाहे सेवा अपराध हो ये सारे के सारे अपराध अंत में जाकर के परिणत होंगे कार्य में अंत में नाम अपराध में परिणत होगा गुरु अवज्ञा शास्त्र लंघन हम गुरु की अवज्ञा यह भी नाम अपराध बन गया गुरुशास्त्र लंघनम ये भी नाम अपराध व्यंग नामादिक मलम दिया भिन्नम दियात ये भी नाम अपराध गया। तो अंत में चाहे शिवजी का अपराध हो देवा अपराध हो चाहे गुरु का अपराध हो चाहे शास्त्र का अपराध हो सारे अपराध अंत में बन जाते हैं नामा अपराध और नाम अपराध की निवृत्ति ये है कि नाम अपराध की निवृत्ति के लिए नाम का ही आश्रय ग्रहण किया जाए नाम अपराध युक्त को नाम ही उनके जितने भी अपराध हैं उनसे मुक्त करते हैं तो हे श्री हरि हरि नाम संकीर्तन आपकी महिमा ऐसी है कि आप चेतो दर्पण मार्जन करने वाले हैं भाव निर्वापन करने वाले माने रुचि को उत्पन्न करने वाले हैं भजन के और दावा निर्वापन भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति करने वाले होकर के भी विराजमान है अब श्रेख कई रव चंद्र का अपराध की निवृत्ति हो गई नाम का आश्रय किया नाम बड़े कृपालु हैं नाम गुरुदेव का भी चित्त बदलेंगे सेवा अपराध को नाम दूर करेंगे कोई भी अपराध बने हो उन सारे अपराधों को नाम ही कृपा करके दूर कर देंगे नाम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है नाम को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह नाम तो बड़ा छोटे से साधन है और हम तो बड़े प्राश्चित करके हमने प्राश्चित तो इतना बड़ा किया नाम के द्वारा कैसे होगा औषधि कितनी छोटी होती है परंतु तो वो बड़े से बड़े रोक के ऊपर भी विजय प्राप्त करा देती है अंकुश कितना छोटा होता है परंतु तो कितने बड़े हाथी को भी कहीं वो भे में में समर्थ होता है ऐसे नाम दिखने में छोटे दिख रहे आकार में छोटे दिख रहे हैं परंतु शक्ति में नाम बहुत बड़े हैं और वे सारे पापों पापों को दूर करने वाले हैं भाव महादावाग्न निर्वापण तीन सोपन हुए श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया ये हुआ चेतोदर्पण चेतोदर्पण और अनर्थ निवृत्ति ये सब हो गए भाव और महादावाग् जो है उनका भी निर्वापन हो गया अब श्रेय कई नम चंद्र का वितरण जहां अनवृत्ति अनर्थ हुई अनर्थवृत्ति तीन स्थितियों में होगी साधन अवस्था में एक देशीय अनर्थ निवृत्ति होगी होगी और प्रेम अवस्था में पूर्ण अनर्थ निवृत्ति होगी यह अनश निवृत्ति तीनों क्रम क्रम होती हुई चली जाएगी तो भव श्रेय कैरव चंद्रका अब जब अनर्थ निवृत्ति हो गई तो पूर्ण अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है तब भी श्री हरिनाम निष्ठा को उत्पन्न कर देंगे यह हरिनाम की विशेषता है कि अति चेत सुदृढ़ाचार भजते माम अन्य साधु एवं सबंतव्य सम्यक विभूत हुई सह क्षपते परमात्मा साधु में और संत में कहीं थोड़ा सा अंतर है साधु उसे कहते हैं जिसमें कहीं कोई दोष भी अभी पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुए संत वो है जो के भगवान के लिए पूरी तरह से संद्ध हो गया है ये अंतर है तो अपिचित सुधरात्मा शुद्राचारो भजते मां माम साधु सा ये साधु की परिभाषा है सामान्य अर्थ में साधु संत सबको एक एक कह दिया हमने परंतु यदि विशेष अर्थ करेंगे तो विशेष अर्थ में ये है कि साधु में कहीं कोई कमी भी दिख सकती है परंतु वो समर्पित है और उसके वो दोष जल्दी से दूर हो जाएंगे संत वो है जो कि सन्नद्ध मने जिसने पूरी तरह से कवच पहन रखा है सन्नत का मतलब है कि जैसे उसने बिल्कुल आमड़ जो है उसको पहन रखा है कवच को पहन रखा है पूरी तरह से और वो कहीं अपने आप की सुरक्षा करते हुए सर्वदा विराजमान में सावधान होकर के जो विराजमान है वो है सन्नत अथवा जिसके हाथ जोड़े हों जिसके हाथ हो उसको हम कहेंगे अर्थात जो पूरी तरह से समर्पित हो उसको हम कहेंगे संत संत का अर्थ है तप तप जिसके साथ में जुड़ा हुआ हो उसको हम संत कहेंगे संकालिक जो है उन सबके नाम के आगे सं जुड़ा हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सं सन सन जुड़ा हुआ है और सन शब्द का अर्थ होता है तप तो संत उसे कहेंगे जो तप से युक्त होकर और सना जो भजन से अपने आप को तपाए हुए वो संत हो साधु वो है जो तपा रहा है पंत तो अभी कहीं कोई कच्चा पथ थोड़ा सा है होगा उसके कच्चे पंथ पर ध्यान नहीं देना है उसके भजन पर ही हमको ध्यान देना तो आपिचे अपरा भक्ति की एक विशेषता है कि अन्य जो मार्ग हैं उन मार्गों में तो पहले अपने चित्त को शुद्ध करो तब साधन करो परंतु भक्ति की यह विशेषता है कि उसमें भजन करो भजन के प्रभाव से ही हृद्रोग स्वप्नो त्यचरेण धीर भक्ति पराम भगवती भक्ति की प्राप्ति पहले हो जाएगी और हृदय की कामना वासनाएं धीरे धीरे भी दूर होती हुई चली जाएंगी। तो दोनों स्थितियां धीरे धीरे कम क्रम करके प्राप्त हो जाएगी तो चेतो दर्पण मार्जनम और महादावाग्नि निर्वापरम बहुत बड़ा लंबी छोड़ी व्याख्या है। हैग्नि पंतों एक संकेत में निरूपण कर दिया दावाग्नि निर्वापरम का तात्पर्य है कि श्री भगवत भजन के द्वारा जितने भी अपराध हैं उन अपराधों की भी साधक की निवृत्ति हो जाएगी श्रेय कैरव चंद्र का वितरण श्री हरिनाम वो चादनी है जिन चादनी के प्रकाश में जिस चंद्रका के प्रकाश में कैरव मन लिली खिलेगी कुमुदनी खिलेगी अर्थात साधक के हृदय में अब निष्ठा उत्पन्न होगी ये श्रेय कैरव चंद्र का वितरण ये निष्ठा की स्थिति निष्ठा को प्रदान करेगी निष्ठा का, का तात्पर्य है उपास में निष्ठा शास्त्र में निष्ठा गुरु में निष्ठा उनके द्वारा दिए गए साधन में निष्ठा और अपने द्वारा किया गया जो भजन है उसकी निरंतरता में निष्ठा प्राय एक शिकायत एक रोना रोया जाता है कि भाई वृंदावन के बाहर जब थे तब तो बा भजन में ये लगता था वृंदावन चलो वृंदावन चलो वृंदावन में भजन करेंगे भजन करेंगे यहाँ पर आकर जान क्या हो गया सब गायब सा हो गया है मानी जैसे वहां पर रह रहे थे ऐसे यहाँ पर रह रहे एक एक सी स्थिति होगी परंतु तो उसमें कहीं थोड़ा अंतर थे उसका कारण यही है वही निष्ठा की बात ये निष्ठा की बात कह रहे हैं इतने दिन से भजन करे कुछ भी हो नहीं रहा है यु ही जा रहे युँ ही समय व्यतीत हो रहा है केवल संख्या पूर्ति हो रही है केवल नियम सा पूर्ति हो जाता है वो एक रूटीन बन गया है बस उसमें उसमें करते हैं कोई अनुभूति तो हो नहीं रही है कोई भजन का फल तो नहीं दिख रहा है दिख नहीं रहा है तो इसका उपाय जो है वो डॉक्टर के पास में जाओ तो डॉक्टर यही कहेगा चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए पहली बात निष्ठा मानिए डॉक्टर में भी निष्ठा होनी चाहिए उसने जो दवाई दी है उस दवा में भी निष्ठा होनी चाहिए और उसके ट्रीटमेंट में भी निष्ठा होनी चाहिए एक बात तो डॉक्टर में निष्ठा उसकी औषधि में निष्ठा फिर डॉक्टर ने जो बताया है पथ्य, पथ्य वो पत्थे में निष्ठा जो कुपथ्य बताया है उसको कुपथ्य का त्याग और एक पांचवी चीज और है वो है कि कोर्स पूरा होना चाहिए दूसरे दिन छोड़ दी तो भी काम नहीं चलेगा <laughs> बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल बात है। तो जो कोर्स जो है वो कोर्स भी पूरा होना चाहिए ये पांचों चीज यदि पूरी होंगी तो दवा पूरी तरह से असर करेगी भजन करने पर भी वृद्धा करने पर भी प्रेम की प्रती नहीं हो रही है प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है इन पांचों के बीच में होना पड़ेगा हो रही है किस जगह कौन सी जगह कहीं ये गलती हो रही है लेकिन ना कहा रह गया है ये ढूंढना पड़ेगा डॉक्टर में विश्वास पूरा है कि नहीं दवाई में पूरा विश्वास है कि नहीं पथ्य पूरा है कि नहीं पथ्य का त्याग है के नहीं और कोर्स पूरा है कि नहीं ये पांचों चीज हैं तो वो फिर भजन की इसलिए यदि कहीं त्रुटी है जहां पर त्रुटी है उस त्रुटि को ही पूरा करके आगे कहीं कही ना कहीं बढ़ना है तो ये जो है वो में और को प्राप्त करने में भी ये चार पांच चीज परम परम आवश्यक है तो भाव महादाग्न और श्रेय कईरव चंद्र का मित्र श्री वे अपने आप ही कभी रुचिकर लगने लगेंगे तो जैसे चांदनी के आने पर जो कुदनी है वो अपने आप लिली अपने आप खिलेगी इसी प्रकार श्री हरिम की चांदनी आने पर निष्ठा की प्राप्ति होगी श्री कैरवचंद्र का वितरण विद्या विद्यावधु जीवनम ये आसक्ति की स्थिति हो गई निष्ठा निष्ठा के बाद में रुचि रुचि रुचि की स्थिति हो गई विद्या विद्यावधु जीवनम विद्या का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य संपूर्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य अंत में निकलेगा साफ छोटे इधर उधर घूमने के बाद में दौड़ भाग करने के बाद में अंत में निष्कर्ष निकलेगा कि श्री कृष्ण चरणारविंद की शरणागति ये ही सबसे बड़ी विद्या है और उस विद्या वधु का जैसे वधु का जीवन उसका पति ही है इसी प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का प्रतिपाद्य श्री कृष्ण भक्ति ही है एकतावान सांख्य योगाभ्या स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभा पर अंत नारायण स्मृति है। अंते का मतलब है शास्त्र के निष्कर्ष रूप में अंत का तात्पर्य केवल मृत्यु नहीं है कि मृत्यु के समय नारायण की स्मृति हो जाएगी तो उसका यथाश्रोत है ही जो सामने अर्थ निकल रहा है वो तो यथाश्वत अर्थ है, ही है। कि अंत में मृत्यु के समय नारायण की स्मृति हो जाए पर मुख्य रूप से जो स्मृति है अंते का तात्पर्य है शास्त्र का प्रतिपाद्य यही है कि अंत में भगवत भक्ति की प्राप्ति हो अंत नारायण स्मृति माने शास्त्र के निष्कर्ष रूप में कंक्लूजन के रूप में नारायण की स्मृति ही संपूर्ण शास्त्रों का साल होकर के विराजमान है अंत्य नारायण स्मृति तो यह श्रेय विद्यावधु जीवन तो निष्ठा रुचि ये विद्यावधू जीवनम जैसे बधु जो बांध करके रखे उसका नाम बधु और वो सदा जैसे पति में ही रुचि रखती है इसी प्रकार श्री कृष्ण चरणारिंद में ही निरंतर निरंतर रुचि बनी रहे यह मुख्य रुचि है पहले जो रुचि उत्पन्न हुई थी वो केवल भजन करूं इसकी रुचि हुई थी मैं भी भजन करूंगा ये इस बात में रुचि थी परंतु तो अब भजन करने में उसको स्वाद की प्राप्ति हो रही है जैसे एक छोटा सा विद्यार्थी है उसको पहली बार जब स्कूल में भर्ती कराया गया तो उसके मन में बड़ा उत्साह है क्या आ मुझे नई ड्रेस मिल रही है नया नई जूते नया बस्ता नया नई यूनिफॉर्म पहन करके और मैं जा रहा हूं तो बड़ा उल्लास दो चार दिन जहा है नांदी जी को बुखार आ गया <laughs> क्या आज तो मैं नहीं जाऊँगा तो लगा है <laughs> तो जैसे एक विद्यार्थी है वो पहले श्रद्धा उत्साह हुआ और उत्साह के बाद में कभी घन तरला जो भजन की स्थिति है वो भजन की स्थिति कभी घन और कभी तरल ये उसकी स्थिति हो जाएगी परंतु जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी उसको पढ़ने में आनंद आने लगेगा तो फिर वो कह नहीं मुझे जाना है तो वो दौड़ दौड़ करके घर में उसका मन नहीं लगेगा उसको जाना है इस बात में उसकी ज्यादा रुचि हो जाएगी तो ये ये स्थिति हो जाएगी तो जो भजनक क्रिया है उस भजनक क्रिया की भी स्थिति यह है कि भजनक क्रिया की जो छह स्थिति है वो छह स्थिति में कहीं उत्साहमयी पहली स्थिति फिर घन तरला फिर व्यूढ़ विकल्पा फिर विषय संग्रह फिर नियमाक्षमा और फिर तरंगी ये जो छह स्थिति निरूपण की वो स्थिति उसे धीरे धीरे क्रम से प्राप्त होती हुई चली जाएंगी उस उत्साहमयी की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले दिन बच्चा इस पढ़ने के लिए जा रहा है कितना उत्साह हम नए स्कूल में जा नया नया बस्ता नए स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए आज पहली बार जा रहे शबाश शबाश बहुत बढ़िया खूब आनंद वो उन लास के साथ में जाता है फिर घन कभी तो जाने की इच्छा होती है और कभी तरलता आ जाती है आ जाऊंगा नहीं जाऊंगा आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहाना लग जाएगा तो उस में ही ये दूसरी स्थिति फिर व्यूल विकल्प विषय संग्रह विषय जो है उसके साथ में संग युद्ध होता है उसके हृदय में तीसरी स्थिति जो आती है वो विषय संग्रह आती है विषय संग्रह में विषय कभी उसको अपनी ओर खींचते हैं कभी उसका लक्ष्य उसको अपनी ओर खींचता है कि नहीं तुझे बुद्धवान बनना है तुझे ज्ञानवान बनना है इसलिए स्कूल जाओ तो एक ओर तो उसके हृदय में कर्जबोध है और दूसरी ओर विषयों में उसकी आसक्ति है खेलने में उसकी आसक्ति है तो विषय संग्रह विषयों के साथ में उसका संग्रह होता है ये तीसरी स्थिति घंतरला so, तब विकल्प स्थिति आई वो स्थिति आई ब्यूढ़ में अब उसके में ये विचार आता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं कौन सा डिसिप्लिन लू साइंस में जाऊं कि कॉमर्स में जाऊं आर्ट्स में जाऊं कहां पर जाऊं बहुत सारे विकल्प उसके सामने ऑप्शन उसके, उसके सामने खुले हुए हैं और वह विकल्प को लेकर के तब वो कोई एक विकल्प अपनी जिसको ठाकुर देना चाहती है या उसकी अपनी जो रुचि है उस रुचि के अनुसार एक विकल्प अपनाता है कि ये ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है अब मैं इस रास्ते पर चलूंगा विकल्पों में से बहुत से ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन वह चुनता है कि अब मुझे इस लाइन पर लाइन ऑफ एक्शन मेरा ये है उसको वो चुन, चुनता है फिर उसमें उसके हृदय में कहीं नियमा क्षमा तो पांचवी जो स्थिति आती है वो नियमा की स्थिति है कि उसने कोई नियम लिया है परंतु वो नियम लेने में वो अक्षम हो जाता है अनेक अनेक बाधाए उसके भजन में आती हैं और बाधाएं आने पर नियम में अक्षम होने पर वो विचार करता है कि हाय आज मेरी परिक्रमा रह गई आज मेरा संख्या पूरी नहीं हुई मेरी माला दो माला कम हुई है आज आज मेरा बीच में मुझे उठ करके किसी काम के लिए जाना पड़ा आज मेरा शरीर ठीक नहीं था आज ये हो गया आज वो हो गया तो वो उसकी एक दूसरी स्थिति ये तीसरी स्थिति जो है वो तीसरी स्थिति उस उसकी हो जाती है नियम में वो अक्षम हो जाता है अपने नियम का पालन करने में अक्षम फिर भी वह आगे पूर्वक उस नियमों का पालन करेगा ही करेगा तो जब नियमाक्षमा की स्थिति हो जाएगी और एक नियम को वो अपना करके चलेगा तो फिर उसे नियम करने में बड़ा संतोष होगा नियम नहीं हुआ तो असंतोष होता है हाय आज मेरा जप पूरा नहीं हुआ मन एकदम व्याकुल रहे और जब नियम पूरा हो जाए तो उसको बड़ा संतोष हो जाए एकदम शांत चित्त हो जाएगा कि नहीं आज चलो भजन आज बहुत अच्छा जप हुआ भजन हुआ तो वो तरंग रंगणी माने भजन करने में भी उसको कहीं तरंग आने लगती है आनंद की तरंग उसको आने लगती है तो इस प्रकार भजन क्रिया की भी छह जो स्थिति है वो छह स्थिति उसको प्राप्त होती है तो चेतोदर्पण महाजनम भाव माने रुचि की प्राप्ति और दावा निर्वापण माने उसकी जो छह भजन क्रिया उन छह भजन क्रियाओं की प्राप्ति तरंग रंगणी की स्थिति की प्राप्ति और आने वाले जो जितनी भी बाधाएं हैं जो अंतराएं हैं, उन अंतरायों की भी उसको निवृत्ति की प्राप्ति हो जाती है तो हे हरे नाम संकीर्तन परम विजयते श्रीनाथ कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोत्तम होकर के विराजमान है तब उसे निष्ठा की प्राप्ति होती है तो श्रेय कैलव चंद्र विद्यावधु तो जीवनम ये कहीं आसक्ति की स्थिति है तो तो शुद्धा शासन भजन क्रिया अनवृत्ति निष्ठा रुचि ये आसक्ति की स्थिति है आसक्ति की स्थिति आसक्ति की स्थिति कहते तो आसक्ति की स्थिति विद्यावधु जीवनम जैसे वधु का अपने प्रिय में ही सना चित्र लगा रहता है अब वो बांध बधी रहती है या प्रिय को बांध करके रखे उसका नाम बधु तो जो बांध करके रखे वो बधु है तो विद्या बधु जीवनम शास्त्र की जितनी भी वस्तुएं हैं वे कहीं अंत में बधी हुई हैं श्री कृष्ण के साथ में विद्या विद्यावधु जीवन आनंदान बुद्धिवर्धनम तो आसक्ति के बाद में तब उसे श्रद्धा शासन भजन क्रिया अनवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति तब उसे भाव की प्राप्ति होती है तो आनंदामबुद वर्धनम उसका आनंद का जो समुद्र है वो आनंद का समुद्र और अधिक बढ़ता हुआ विराजमान होगा आनंद का समुद्र वा आनंदामबुद वह निरंतर निरंतर बढ़ेगा अम्बुद ही कहने का तात्पर्य है समुद्र में जैसे निरंतर नदियां मिल रही हैं परंतु समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है वो मर्यादा को छोड़ नहीं रहा है परंतु यदि नदी कितनी भी मिले समुद्र में कोई भी सीमा में अंतर नहीं आएगा समुद्र की मर्यादा रहेगी परंतु पूल में आने पर समुद्र जैसे उठरने लगता है समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है ज्वार आने लगता है इसी प्रकार श्री हरिनाम कहीं आनंद भाव की जो दशा है वो भाव की दशा को प्राप्त कराता है और भाव की की दशा को प्राप्त के अपूर्व आनंद उसे प्राप्ति होती है भाव जो है वो भाव बढ़ा है। तो शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचिश्चित मासन्य कृत साव उच्चते श्री भाव वह शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व का तात्पर्य है कि भगवान की ह्लादिनी संधिनी सम्मित शक्ति वह समित से युक्त होकर के वह विराज समित से युक्त होकर के वह जब प्रकट हुआ तो उसका नाम है विशेष शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व हो गया आनंद भगवान के सचित्व आनंद तो आनंद में समवृद्ध शक्ति यदि आ जाए तो उसमें अपने आप को प्रकट करने की भी सामर्थ्य आ जाएगी और जहां विशेष रूप से विशेष तो शुद्ध सत्व विशेष माने संवृत्त से युक्त जो आनंद है वह जिसका आत्मा होकर के विराजमान है जिसका आश्रय होकर के विराजमान प्रेम व पदार्थ है आनंद तत्व तो है जिसमें कहीं संबित जुड़ा हुआ है और संबित के कारण वह कहीं प्रकट भी हो रहा है विशेष का मतलब है कुछ प्रकट होने की सामर्थ्य शुद्ध सत्व हो गया आनंद परंतु आनंद यदि है और उसमें प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है तो वो आस्वादन नहीं होगा जैसे स्वरूप अग्नि आस्वादनी नहीं है प्रकट अग्नि ही पाक के काम में आती है रसोई के काम में आ सकती है स्वरूप अग्नि काम में नहीं कर आ सकती है जो माचिस की तीली माचिस के अंदर रखी हुई है वो कभी भी पाक नहीं कर सकती है जब प्रकट अग्नि होगी माचिस की तीली जलाई जाएगी तब जाकर के वो काम में आएगी ऐसे ही शुद्ध सत्व आनंद तो है आनंद का एक अंश प्रेम है परंतु प्रेम तब तक काम में नहीं आएगा जब तक कि वह सोया हुआ हृदय में स्थाई भाव के रूप में पड़ा हुआ है वो विशेष होकर के जब प्रकट होगा माने उसमें प्राकट्य होने की मैनिफेस्टो होने की जब सामर्थ्य आएगी तब तो वह आस्वादनी बनेगा तो शुद्ध सत्व विशेष माने प्रकट हुआ आनंद वही जिसकी आत्मा होकर के विराजमान है ज्ञानी को भी शुद्ध सत्व की प्राप्ति है में जाकर के वो भी लीन हो गया परंतु तो वहां विशेष नहीं है वहां उसका आस्वादन उसे प्राप्त नहीं है परंतु भक्त को आनंद का आस्वादन प्राप्त है इसलिए भक्त का जो आनंद है वो शुद्ध सत्व विशेष है ज्ञानी का जो आनंद है वो शुद्ध सत्व है सनमात्र चिन्ह मात्र आनंद मात्र है वो विशेष नहीं है विशेष भक्त का आनंद है इसलिए शुद्ध विशेष माने जो भक्ति वही जिसकी आत्मा माने आधार होकर के विराजमान ऐसी भाव दशा प्राप्त होगी प्रेम सूर्यांश साम्य भाग जैसे सूर्य के उदय होने के पहले झुटफुटा होता है इसी प्रकार भाव भी प्रेम के उदय की पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था है प्रेम सूर्यांश साम्य भाग प्रेम रूपी सूर्य उसके पहले का जो तो फटना है जो स्थिति स्थिति स्थिति है है उस की की श्री भाव की प्रेम सूर्या साम्य भाव रुचिविशित मासन्य भाव उच्चते उसकी किरण उन किरणों का प्रभाव इतना है कि वह चित्त को आनंदित कर देगा चित्त के दुखों को दूर कर देगा चित्त में जो खुरदरापन है उसको दूर कर देगा और चित्त को स्मूथ बना देगा रुचि भी चित्त मासण चित्त को मिश्रण बना देगा चित्त को जो खुरदरापन था माने विषयों के कारण जो चित्त में उथल पुथल थी वह उथल पुथल भाव के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगी उसका नाम प्रेम है ने भाव है तो उस भाव को वो प्राप्त करेगा और श्रीमंत महाप्रभु जो छठा जो विशेषण है वो छठे विशेषण में नाम के विशेषण में ही रहे हैं पहला विशेषण था चेतोनम फिर भाव महादाद निर्वापणम दूसरा फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरण यह तीसरा फिर विद्यावधु जीवनम ये चौथा फिर आनंद नाम बुद्धि वर्धनम यह हुआ भाव पांचवा पांचवा जो है वो भाव भाव का विषय आनंदामुद्रवर्धनम आनंद के समुद्र को कहीं बढ़ाने वाला है भाव जो है वह भाव ही कहीं अपूर्ण से भक्त को सुख प्रदान करेगा और सुख की चेष्टाएं उसके अंग में कहीं प्रकट होने लग जाएंगी फिर पृथ्वीपदम पूर्णाम यह प्रेम की स्थिति तो श्री हरिनाम श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक की स्थिति पूर्णाम पूर्ण अमृत का आस्वाद उसको प्राप्त हो जाएगा ये साधक की स्थिति हो जाएगी उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी जहां भाव सऐव सांद्रात्मा बोध ही प्रेमान निगत भाव ही सांद्र होकर के प्रेम हो जाए प्रेम की अवस्था में प्राप्त हो जाता है परपाक की अवस्था को प्राप्त करके वही प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा सा होकर के वही प्रेम बन जाएगा तो भाव ही जहां अधिक गंभीर होकर के प्रेम तो पूर्णाम पूर्ण अमृत का उसको आस्वाद प्राप्त होगा अमृत शब्द का तात्पर्य केवल शरीर का सुख नहीं अमृत शब्द का तात्पर्य मोक्ष नहीं शब्द का तात्पर्य है अंत में सर्वोत्तम श्री कृष्ण माधुर्य का उसको आस्वादन होगा जिसमें जितना प्रेम उसे कृष्ण माधुर्य का उतना ही आस्वादन प्राप्त होगा जिसमें जितना प्रेम होगा उसे उतना ही कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा यदि प्रेम नहीं है तो कृष्ण में माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा चारों मुश्तिक जब कंस के अखाड़े में रंगमंच में लड़ रहे हैं वहां छाती से छाती चिपकी हुई है भुजाओं से भुजाएं लिपटी हुई, है। हुई हैं, पैरों में पैर लपेटे हुए हैं कपोल से कपल घिस रहे हैं गर्दन से गर्दन घिस रही है परंतु तो आंसवाद क्या हो रहा है उनकी अनुभूति क्या है मल्ला नाम असने कि मैं बज पत्थर से सिर्फ हो रहा हूं तो प्रेम नहीं है साक्षात कृष्ण की प्राप्ति हो रही है परंतु तो अनुभूति होगी मल्ला नाम और जहां जितना प्रेम होगा वहां उतनी ही आस्वाद की प्राप्ति होगी यस्या कदापि भस्नांचल खेलनुत नोत्थ धन्याति धन्य पवन कृतार्थ मानी योगी दुर्गम गति ही मधसूर तस्या नमोस्त भुष्वान भूवो दिशेपी कभी श्री लालजी जी प्रिया जी की बहनी गूंथ रहे हैं प्रिया जी ने अपने सामने दर्पण रखा है दर्पण में प्रिया जी का मुख भी दिख रहा है और पीछे से बैनी गूंथते हुए लालजी का मुख भी दिख रहा है और लालजी का मुख दर्शन करते हुए मुखदर्शन तो के बिना रहेंगे नहीं तो दर्पण में लालजी का मुख दर्शन कर रही हैं और लाल जी के जिसमें ललाट के ऊपर श्वेद की बिंदु देखती हैं तो प्रश्वेत की बिंदु देख करके दासी से कह रही हैं बोले अरे दासी पीछे से क्या पंखा कर रही है देख लालजी के मुख्य ऊपर ललाट के ऊपर पसीने की कैसी बूंदे दिख रही हैं चल सामने आ सामने आकर के पंखा कर मुख्य ऊपर हवा नहीं लग रही है और जो दासी मंजरी पीछे से पंखा कर रही थी वो मंजरी जिस समय आगे आती है और आगे आकर के जब पंखा करती है तो वो पंखा की हवा पहले शिव प्रिया जी के अंचल से टकराएगी और अंचल से उड़ करके वो हवा फिर लाल जी के चेहरे के ऊपर जाएगी तो यश्या कदाप बसनांचल खेल धन्याते धन्य पवन धन्य पवन शिवप्रिया के अंचल से टकरा करके यदि पवन श्याम सुंदर को जाती है श्यामसुंदर के ललाट के ऊपर लगती है तो कृतार्थ मानी श्री श्याम सुंदर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और कहते हैं अरे पवन तू परम परम धन्य जो प्रिया के अंचल का स्पर्श करके आ रही है हमारा ऐसा सौभाग्य का ऐसी उत्कंठा श्री लाल जी के हृदय में तो जहां कहने का तात्पर्य जहां जितना ज्यादा प्रेम है वहां उतने ही आनंद की अनुभूति है और यदि प्रेम नहीं है तो मल्ला नाम अश्नि की दशा है चारु मुष्ट को बज्र जैसा कहीं अनुभूत होगी कृष्ण की अनुभूति वज्र जैसी होगी कृष्ण के सर्वव्यापकता का दर्शन करके प्रेम के अभाव में दुर्योधन ये कह रहा है कि अरे कृष्ण कोई इंद्रजाल जानता होगा कोई जादूगरी जानता होगा इसलिए मुझे दिख रहा है ये सब जगह व्याप्त है अनेक कृष्ण दिख रहे हैं अनेक जगह व्याप्त दिख रहे हैं सर्व दिख रहे हैं ये कोई इंद्रजाल है मैं इनसे डरने वाला नहीं लो कृष्ण की साक्षात ऐश्वर्य का दर्शन करके ऐश्वर्य का भी दर्शन नहीं है तो माधुरी के दर्शन की बात तो बड़ी कोसों दूर वो कहा से होगी माधुरी का दर्शन कहां से कहां से प्राप्त तो प्रत्येक क्षण पूर्णामृतास्वादनम पूर्ण अमृत का आस्वादन जहां हो रहा है और श्री प्रियालाल के प्रेम की विशेषता यही है कि यहां प्रत्येक क्षण प्रत्येक अंश में नित्य नूतनता की प्राप्ति है मिलते मिलते मिल चाहे मिले मिलन की भूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिलना चाह रहे हैं और मिलते मिलते ही भूल जाएं कि पहले मिल चुके अभी तो प्यारे को पहली बार देखा है यह अनुभूति हो और उसने पृथ्वर प्रत्येक पद पर पूर्णामृत आस्वादनम पूर्ण अमृत का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान इसलिए उस मिलन का ना आदि है अंत है आदि आदिनात कहीं उस रस का कहीं है ही नहीं निरंतर निरंतर वो विराजमान है तो पृथ्वदम पूर्णामृत स्वादनम ये प्रेम की प्राप्ति हुई आनंद नाम बुद्धिवर्धनम पृथ्वीपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम और संपूर्ण रूप से स्नपनम पूर्ण, पूर्ण रूप में साधक उस आनंद में डूब जाता है यह प्रेमानंद की प्राप्ति हो जाएगी तो चेतु दर्पण में साधु संग साधु सेवा श्रद्धा श्रद्धा के बाद में पुनः साध संग साधुसंग चेतुधर्पण मार्जन और फिर रुचि और रुचि के बाद में भव निर्वापणम में रुचि और दावाग निर्वापणम में अनर्थ तो शुद्धा साधुसंग भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति भव दावाग निर्वापरम फिर श्रेय करोग चंद्र का वितरण में निष्ठा फिर विद्यावधु जीवन में आ सकती कि स्थिति प्राप्त होगी फिर आनंदानुभव वर्धन में भाव की स्थिति और परम पूर्णाता स्वादनम में प्रेम की स्थिति साधक को प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार नौ जो दशाएं हैं वे नौ दशाएं प्राप्त होंगी इसके आगे सर्वात्म स्नपनम में कृष्ण माधुर्य का पूर्ण आस्वाद साधक को प्राप्त हो गया सर्वात्म स्नपनम में श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वाद और अंत में कहा परम विजय परम का तात्पर्य है कि उसको स्वरूप की प्राप्ति हो करके श्री नुकुंज मंदिर में नाम ही मंजरी स्वरूप प्राप्त करके सेवा सुख प्रदान करेंगे परम भी जाते परम का तात्पर्य है अष्टकालीन सेवा सुख उस अष्टकालीन सेवा सुख की उस साधक को विशेष रूप से प्राप्ति हो जाएगी मंगला से लेकर के लेकर के और रात्रि पर्यंत पूरी जो अष्टकालीन सेवा है के नाम ही उसके हृदय में तात्पर्य है निर्विघ्न भजन की पूर्ण आस्वादन की प्राप्ति ये परम है तो ऐश्वर्य की दृष्टि से परम संपूर्ण शास्त्रों का शास्त्रो हो, सार होकर के श्री हरि नाम विराजमान है परम का तात्पर्य कहीं निरूपण किया कि सर्वोत्तम जो प्रयोजनी पदार्थ है वो श्री हरिनाम संकीर्तन ही कहीं परम प्रयोजनी पदार्थ को प्रयोजन पदार्थ को स्थापित करने वाले प्रदान करने वाले श्री हरिनाम संकीर्तन ही है और यहां पर परम का तात्पर्य है कि साधक श्रद्धा से लेकर के और भजन क्रिया पूरी करते हुए श्रद्धा से लेकर के प्रेम की प्राप्ति और प्रेम की प्राप्ति होने पर फिर तीन सिद्धियों की प्राप्ति हो करके परम की प्राप्ति उसको हो जाएगी उत्क्रांति सिद्धि भाव की सिद्धि और स्वरूप की सिद्धि ये तीनों सिद्धियों की प्राप्ति हो करके जो निर्विघ्न भजन है उस निर्विघ्न भजन की प्राप्ति भी उस साधक को निरंतर निरंतर केवल हरिनाम ही प्राप्त कर देंगे संसार में जब तक है तब तक कहीं ना कहीं बाधा है। है पंत का तात्पर्य कि रहित भजन हो उसका नाम है उस की प्राप्ति होकर भजन, उसको वो प्राप्त करते हुए विराजमान होगा तो परम विजय का मतलब है कि उत्क्रांत सिद्धि होकर के बाधा सहित जो भजन है एक सीमित भजन है वो उसकी, उसकी प्राप्ति हुई अंत चिंतित के द्वारा सिद्ध देह को उसको प्राप्ति हो गई एक बार पार्षद की प्राप्ति हो गई पार्षद की प्राप्ति होने पर उसको निर्विघ्न भजन की प्राप्ति हुई परंतु तो अभी भाव कहीं आरोपित है सही नहीं हुआ उस सही भाव को प्राप्त करने के लिए लीला परकर के बीच में जन्म प्राप्त करके ब्रजवासियों के बीच में जन्म प्राप्त करके वह जब सेवा प्राप्त करते हुए विराजमान होगा तब परम विजय उसे सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति होगी ऐसे जो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है वे विराजमान हैं और शिवप्रिया जी कह रही हैं कि आहा जो कृष्ण नाम साधक को श्रद्धा से लेकर के अंत में सेवा सुख तक अंत में प्रदान करते हैं इन नाम से बढ़ करके और कौन सी बड़ी वस्तु हो सकती है नाम की मेहमा का गायन करते हुए आज प्यारे का ये नाम ही मुझे प्यारे का रूप प्यारे के गौ और प्यारे की लीला इन तीनों की क्रमशः स्फूर्ति कराते हुए विराजमान होता है ये नाम ही रूप गौ और लीला रूप गौ लीला इन तीनों की क्रमशः स्थिति प्राप्त कराते हुए विराजमान है अत विजय नाम ही मेरे लिए इस समय परम परम आश्रय होकर के विराजमान और इसी नाम की महिमा का स्मरण करके फिर श्रीपुरिया के हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि हा ऐसे नाव में आ सकती कब होगी जिसको जितनी प्रीति मिल गई है वो उतनी ही उसके लिए व्याकुल होगा और दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु का जो भाव भावोल्लास भाव का जो प्रकाशन होता है वो भाव का प्रकाशन यही होता है कि नाम नामकार सर्वशक्ति तत्पितो नियमत स्मरण का लो एक तब कृपा उसका आगे के प्रसंग में कहीं रूपण करेंगे कल के प्रसंग में और फिर तीन दिनों में अवशिष्ट तीन दिनों में चार दिनों में माने इस प्रसंग को ये दो दो श्लोक नृत्य करके शिक्षा जो है वो शिक्षा को यहाँ लूपण कर वंद लाल की देता है जगत मंगल हर नाम संकीर्तन की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय जय श्री राधे श्या जय जय जय गोविंद जय जय